संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व युधि का विषाद और भगवान कृष्ण तथा तो निवारण की बात बताओ घटो पांडवों में किस प्रकार विद्ध हुआ? संजय ने कहा महाराज कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर तोड़ने लगे उधर उस घोर अंधकार रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया वे भीमसेन से बोले महाबाहो नित्राष्ट्र की सेना को रोको मैं तो घटो के मन से बहुत घबरा गया हूँ मुझसे कुछ नहीं हो सकता यह कहकर वे अपने रथ पर बैठ गए आंखों से आंसू बढ़ने लगे उच्छवास चलने लगा उस समय कर्ण का पराक्रम देख वे अत्यंत अधीर हो गए उनको इस अवस्था में देख भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कुंठिन आप खेद न कीजिए आपके लिए यह व्याकुलता शोभा नहीं रहती तो का जाएंगे तब तो मिलने में ही की सुनकर ने आंखें पूछते हुए कहा महाबाहू मुझे धर्म की गति मालूम है जो मनुष्य किसी के लिए किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जनार्दन अभी बालक था तो भी उसने यह जान करके अर्जुन अस्थ प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी इसी प्रकार इस में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है वह मेरा भक्त था मुझसे प्रेम करता था तथा तो मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था इसीलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ रह रह कर आ रही है भगवान देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं किस तरह हर्षनाप कर रहे हैं जनार्दन आपके और हमारे जीते जी घटोत्कृष्ट कर्ण के हाथ से क्यों मारा गया अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है वीरवर अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा जो कहकर अपना महान धनुष्टते हुए वे बड़ी उतावली के साथ चल दिए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 उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की शक्ति बचा रखी थी। तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते सोचपुत्र के हाथ से घटोचगत का ही मारा जाना अच्छा हुआ काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है ऐसा समझ कर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को सांस ले कौरवों का सामना करेंगे आज के पांचवें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो दया तप दान क्षमा और सत्य आदि सदगुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो जैसे धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है यह कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर हो गए